शेताश्वतरोपनिषद अध्याय एक जीव के संसार बंधन और मोक्ष के कारण का निर्देश एवं तवनदीपेण ब्रह्मचक्रूपेण च कार्य कार्यकारणात्मक ब्रह्म संप्रपंच कार्य इदानमस्कार कारणात्मक ब्रह्मचक्रे केन व संसरती केन व मुच्यतः इति संसार मोक्ष हेतु प्रदर्शनयाह इस प्रकार यहाँ तक तो नदी रूप से और ब्रह्मचक्र रूप से प्रपंच सहित कार्य कारण रूप ब्रह्म का वर्णन किया गया अब इस कार्य कारणात्मक ब्रह्मचक्र में किस हेतु से जीव को संसार की प्राप्ति होती है और किस साधन से वह मुक्त होता है इस प्रकार संसार और मोक्ष का हेतु दिखलाने के लिए श्रुति कहती है सर्वा सर्वसंसे बृहते अस्म हंसो ब्राह्मते ब्रह्मचक्रे पृथ्गात्मा प्रेरितर चम्वा जुष्ट मृतत्व में जीव अपने को और सर्वनियता परमात्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाहक भोगभूमि और सबके आश्रय भूत प्रलय स्थान महान ब्रह्मचक्र में भ्रमता रहता है और जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है सर्वाजीव सर्वा जीवित आजीवनम आजीवनमस्मी नीति सर्वाजीवे जीवे सर्वेश संस्था ही प्रलयो यस्मति सर्वसंस्थे बृहतस्म हंसो जीव हंसी गछनध्वानिति हंस भ्राम्यते नात्म भूत देहादिमहात्त्म मन्यमान सुर नर तिरगादि भेद भिन्ननानाजोनिषु एवं भ्राम्यण इत्यर्थः सर्वजीवे इत्यादि जिसमें समस्त भूतों का जीवन है उस सर्वाजीव तथा जिसमें सबकी संस्था समाप्ति यानी प्रलय होती है उस सर्वसंस बृहंत अर्थात महान ब्रह्मचक्र हंस जीव संसार मार्ग में हनन गमन करता है इसलिए जीव हंस कहा जाता है भ्रमता रहता है अर्थात अनात्मभूत देहादि को आत्मा मानता हुआ देवता मनुष्य एवं त्रगादि भेदों वाली अनेकों योनियों में भ्रमण करता है इसी प्रकार भ्रमण करता हुआ सब ओर भटकता रहता है ऐसा इसका तात्पर्य है केन हेतुना नाना योनिषु परिवर्तित तत्रह आत्मानं प्रेरितारं च पृथगात्म प्रेरिता मेति आत्मा जीवात्मा प्रेरिता पृथ्भेदेन माता अन्नो सवल्योहमस्ती जीवेश्वरभेदर्शन संसारे इत्यर्थः किस कारण से अनेको योनियों में घूमता है इसके उत्तर में कहते हैं पृथ्गत्म प्रेरिता म आत्मा अर्था जीवात्मा और प्रेरक ईश्वर को पृथक विभिन्न रूप से मानकर तात्पर्य यह है कि यह अन्य है और मैं अन्य हूँ इस प्रकार जीव और ईश्वर का भेद देखने से वह संसार में घूमता है कैन मुच्यते इहजुष्ट सेतस्तेनेश्वरेण चितिदा चिस्सदाननतीय ब्रह्मात्मनाह ब्रह्मास्मृति समधान्यर्थ तेनेरसेस ऋतमें यु पूर्णाननंदब्रह्मेणात्मन अवगछति स मुच्यते यु पर अत्म अन्या, जाना स बद्यत बृहदारण्यकेदर्शन से संसार हेतु प्रदर्शित ये वेद ब्रह्मास्मती स इदम सर्वती तस्य ह न न देवास्त्या इषते आत्मा स भव्यथ योनिया देवता सावन्यो हमस्मी न स भेद यथा पशुरव स इति किस उपाय से वह मुक्त होता है सो बतलाते हैं उस ईश्वर से जुष्ट सेवित होने पर अर्थात सच्चिदानंद में ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म स्वरूप से मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा समाधान समाधि करने पर इस समाधि द्वारा ईश्वर का सेवन करने से वह मुक्त हो जाता है जो कोई भी अपने को पूर्ण आनंद ब्रह्म स्वरूप से अनुभव करता है वही मुक्त होता है और जो अपने को परमात्मा से भिन्न जानता है वह बंधता है इसी प्रकार वृद्धारंभ्य में भी भेद दृष्टि को संसार का हेतु दिखलाया है जो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ वह सर्वरूप हो जाता है देवगण भी उसके सर्वात्मक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा पहुँचाने को समर्थ नहीं होते क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है किंतु जो किसी अन्य देवता की वह अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसे भाव से उपासना करता है वह नहीं जानता अर्थात वह अज्ञानी है वह पशुओं के समान देवताओं का पशु है तथा च्री विष्णुधर्मे पश्यत्म तो यदि परमात्म तव संम्य जन्तुः मोहिजक संक्षीणाशेषकर्मा तो परम ब्रह्म प्रपश्यति अभेदेनात्मन शुद्ध शुद्धवादक्ष भवे ऐसा ही विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा है जीव जब तक अपने को परमात्मा से भिन्न देखता है तब तक वह अपने कर्मों द्वारा मोहित करके भटकाया जाता है किंतु जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उसे शुद्ध परब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार होता है और शुद्ध स्वरूप हो जाने के कारण वह अमर हो जाता है परब्रह्म की प्राप्ति से मुक्ति का वर्णन ननु तमेक नेमी मितिना सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम यथा तथा चत्य हम ब्रह्मास्मी ब्रह्मात्मतिपत्तावी सपंच ब्रह्मण आत्मेंगम गथोपासते तदवे तदेव भवति इति सैत प्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव परित्यागा मोक्षि तत जुष्ट ततस्ते देशो, नुपपन्ना एवेत्या संख्या तमेक नेमीम इत्यादि वाक्य से प्रपंचयुक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है ऐसी स्थिति में मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति होने पर भी प्रपंचयुक्त ब्रह्म को ही आत्म स्वरूप से जाना जाएगा इससे उसकी जो जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है इस सिद्धांत के अनुसार सब सपंच ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी और तब प्रपंच का त्याग न होने से मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी इसलिए उससे अभिन्न रूप से सेवित होने पर अमृत प्राप्त करता है इस प्रकार जो मोक्ष का उपदेश किया है वह अनुपयुक्त ही है ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है उद्गी मेतरम सुब्रह्म सुप्रतिक्षर चरा ब्रह्म विदो विदिव लीना ब्रह्मक्ता प्रपंच से पृथक रूप से वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है उसमें भोक्ता भोग्य और नियंता ये तीनों स्थित हैं वह इनके सुप्रतिष्ठा और अविनाशी है इसमें प्रवेश द्वार पाकर ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्म में लीन हो सधिष्ठ में स्थित हुए जन्मरण से मुक्त हो जाते हैं उद्गीतम उद्गीत स्रपंचम ब्रह्म यदि भवत्येव मोक्षाभावः त्वेतदस्ति यत सै तथो मोक्षाभाव नेतस्तुदगीत उध्य गीतम उपदिष्ट कार्यकारा वेदात अद्भ तथथो अविदिता दधि तदेव ब्रह्मि नेदम यदिदाते अस्थूलाम आशब्दमस्पर्शम स एष नेति नेती, नेती यदुतरतर उद्गीतम इत्यादि यदि ब्रह्म प्रपंचयुक्त तो होता तब तो उसकी प्राप्ति में मोक्ष का अभाव हो सकता था किंतु ऐसी बात है नहीं कैसे नहीं हैं क्योंकि वेदांतों ने इसका कार्य कारण रूप प्रपंच से अलग करके गान यानी उपदेश किया है तात्पर्य यह है कि वह विदित से भिन्न है और अविदित से भी परे है तो उसी को ब्रह्मजान जिसकी लोग इदम भाव से उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है वह स्थूल नहीं है शब्द रहित है और स्पर्श रहित है वह ब्रह्म यह कारण नहीं है यह कार्य नहीं है जो उससे भी आगे है अन्यत्र अन धर्मा सन्न चाशिव केवल तमस पर यचो निवर्तन य्यत पश्य नान्यतोती नान्यत न्यत विजाती सभूमा योजनाया पाशे शोक अप प्राणो जरामाराणोमना शुभ्रो जक्षत पर एकमेवा द्वितीय वाचारंभम विकारो नामधेय नेहनाकिचन एकदैवाणु द्रष्ट्यम आदि प्रपंचास्पृष्टमे इत्यर्थः वह धर्म से परे है न सत है न असत वह शुद्ध स्वभाव एवम अविद्याजनित विकल्प से शून्य है वह अज्ञान से परे है जहाँ से वाणी लौट जाती है जहाँ न अन्य कुछ देखता है न अन्य कुछ जानता है वह भूमा है जो भूख प्यास तथा शोक मोह भय और वृद्धावस्था से परे है जो प्राण और मन से रहित शुद्ध स्वरूप और पर अव्याकृत से भी परे है ब्रह्म एकमात्र अद्विती है विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है यहाँ नाना कुछ नहीं है तथा उसे एक रूप ही देखना चाहिए इत्यादि मंत्रों में ब्रह्म प्रपंच से असंग ही जाना जाता है ऐसा इसका तात्पर्य है यत धर्म रहितं एव परमं तु प्रपंचधर्मरिम ब्रमा तो परमं संसार तो ब्रह्म तो शब्दवधारणे परम संसारधर्मास्कंदीतवाद उदीत्रोत्कृष्टवादा यथोपाशते न्यायनोत्कृष्ट ब्रह्मोपासनादुत्कृष्टमे फल मोक्षाख्यमिप्रा क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपंच के धर्मों से रहित है इसलिए वह सर्वोत्कृष्ट ही है मूल में तू शब्द निश्चयार्थक है परमेव अर्थात सर्वोत्कृष्ट ही है क्योंकि वह समस्त सांसारिक धर्मों से अनाक्रांत है उद्गीत रूप होने से ब्रह्म उत्कृष्ट है उसे जो जिस प्रकार उपासना करता है इस न्याय से उत्कृष्ट ब्रह्म की उपासना करने से मोक्षरूप उत्कृष्ट फल ही होता है ऐसा अभिप्राय है नन्वेवम नन्व त्रह्मण प्रपंचा संसिष्ट ब्रह्मा ब्रह्म सांख्यवादा इव प्रपंच पृथक सिद्धवतंत्रवादारंभम विकारो इति नामधेय पारतंत्र्याभ्योपगमेन मिथ्या अद्वितीय अद्वतीय उपदेशो अनुपन्नश्चे संख्या ऐसा होने पर तो यदि ब्रह्म प्रपन्न से असंग है और ब्रह्म का भी प्रपन्न से कोई संसर्ग नहीं है तो सांख्यवाद के समान प्रपन्न भी पृथक सिद्ध होने के कारण स्वतंत्र होने से विकार विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इस वाक्य के अनुसार प्रपन्न की स्वतंत्रता स्वीकार कर उसका मिथ्यात्व बतलाते हुए अद्वितय ब्रह्म से उपदेश करना अनुचित ही होगा ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है तस्मिन् तस्ती यद्यपि ब्रह्म प्रपंचा संस्पृष्ट स्वतंत्रम तथापि प्रपंचो न स्वतंत्र अभी तस्मिन् नेवा ब्रह्मणि तय प्रतिष्ठि भोक्ता भोग्यम इति वक्ष भोग्य भोक्तृनियतक्षण अजाह्येका इति भोक्तृभ्यायुक्ता वक्ष भोक् भोग्याप चाभेदम श्रुति सिद्धम विराटसूत्रभ्यामूपकम विस्वत प्राजाग्रस्वसतुप्तिपस्व प्रतिमान रज्ज्वाव सर्प यत एक भोक्तादीलक्षण प्रपंच प्रतिष्ठित अतः अतएवा भोक्तादीयात्मक प्रपंच से ब्रह्म सुप्रतिष्ठा शोभन प्रतिष्ठा ब्रह्मणोन चलनात्मक चल प्रतिष्ठान्य ब्रह्मणोचलचल प्रतिष्ठा इत्यादि यद्यपि ब्रह्म का प्रपंच संसर्ग नहीं है और वह स्वतंत्र है तथापि प्रपंच स्वतंत्र नहीं है अभी तो भोक्ता भोग्य और प्रेिता ऐसा कहकर जिनका आगे वर्णन किया है वे भोक्ता भोग्य और नियंता तीनों उस ब्रह्म में ही स्थित है अथवा अजा हे का भोक्त्री भोग्यार से युक्ता इस वाक्य से कहे जाने वाले भोक्ता भोग्य और भोग किम्बा श्रुति प्रतिपादित विराट और हिरण्यगर्भ द्वारा रचे हुए नाम रूप और कर्म अथवा विश्व तेजस प्राज्ञ या जाग्रत स्वप्न एवं सुश्रुति ये तीनों उसमें रज्जु में सर्प के समान प्रतिष्ठित है क्योंकि इसमें रूप सारा प्रपंच प्रतिष्ठित है इसी से ब्रह्म इस त्रय रूप प्रपंच की सुप्रतिष्ठा अर्थात उत्तम आश्रय स्थान है ब्रह्म से भिन्न और सब चलायमान अस्थायी है इसलिए अन्य सब चल प्रतिष्ठा है ब्रह्म अचल है इसीलिए इसमें उनकी अचल प्रतिष्ठा है नन्वेवम स्यात् संख्या नन्व तकारभूत प्रपंचाश्रय परिणाम सियाद्या तथा चेतपी न प्रपंचाश्रय तथाप्यक्षर शब्दो चब्दारणे अविनाश्य ब्रह्म मयात्मक विकाराश्रय्त् विनाशस्व कूटस्थं ब्रह्मावतीतभिप्रा मयात्मक प्रपंच से पूर्व प्रपंचित तस्मा सर्वात्मक ब्रह्मण प्रपंच से मिथ्यात्मक ब्रह्मण प्रपंचा संसर्गाब्रह्मात् पश्य मोक्षाख्य भवति पुषाथव्त्थ यदि ऐसा है तब तो विकारभूत प्रपंच का आश्रय होने से परिणामी होने के कारण दधि आदि के समान ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध होगा ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है अक्षरम च यद्यपि प्रपंच का आश्रय होना विकार है तथापि वह अक्षर है जो स्वरूप से च्युत नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं यहाँ च शब्द निश्चयार्थक है, है। अर्थात ब्रह्म अविनाशी ही है क्योंकि विकार मायिक है अभिप्राय यह है कि विकार का आश्रय होने पर भी कूटस्थ ब्रह्म अविनाशी ही रहता है प्रपंच का मायामय होना तो पहले ही विस्तार से बतला दिया गया है अतः तात्पर्य यह है कि ब्रह्म यद्यपि सर्वरूप है तथापि प्रपंच मिथ्या होने से ब्रह्म से प्रपंच का कोई संबंध नहीं है अतः पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्मात्म भाव का दर्शन करने वाले पुरुष को मोक्षरूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है कथम तस्त्मा पश्यत मोक्षि आह अस्म मयाद्यानंद मे दें विराद्य प्रपंचे पूर्वपूर्वोपाधि प्रवे नोत्तरोम्यसनाजाद संस्पृश वाचा अगोचर ब्रह्म विदो विदिव्रह्मी विश्वादार मुखेन लय गता अहम ब्रह्मास्मी तत्पराः ब्रह्मेण्व पराः तत्परा समीपरा किंकती भवन्ति गर्भ जन्म जरा मरणसंसार मुक्ता भवन्ति अब श्रुति यह बतलाती है कि उस आत्मदर्शी को किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है यहाँ अन्नमय कोष से लेकर आनंदमय पर्यंत इस देह में अथवा विराट से लेकर अव्याकृतपर्यंत प्रपंच में पूर्वपूर्व उपाधि का लय करते हुए उत्तरोत्तर क्षुधादि के संसर्ग से शून्यवाणी के अविषयभूत ब्रह्म को जानकर ब्रह्मवेता लोग ब्रह्म में लीन हो विश्वादि का उपसंहार करते हुए ब्रह्म में ही लय को प्राप्त हो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्म रूप से ही स्थित हो जाते हैं और तत्पर अर्थात समाधिपरायण होकर क्या करते हैं योनि मुक्त हो जाते हैं अर्था गर्भवास जन्म जरा और मरण रूप संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं तथा योगी तथा चोगीवल्यो ब्रह्मत्न भर्षिम सधि दर्शयती यदम इदमद भारूप आनंदम अमृत नित्यम सर्वूतेस्वस्थिम तदैवान प्राप्य परमात्मा आत्मना तस् प्रलीयते स्वात् स उदाहृता इंद्री वशीकृत आत्ममध्ये संयुता आत्मध्ये मनकुद आत्मा परमात्मा स्वयं भूत न खण्डिते तू लीयत्मा एव खंडिते प्रत्यत्मा ब्रह्मवादवि इति इसी प्रकार योगी याज्ञवल्क भी ब्रह्मात्म भाव से स्थित होने को ही समाधि रूप से प्रदर्शित करते हैं यह जो सबका कारण रूप अद्वैत तत्व है प्रकाश स्वरूप आनंद में अमृत नित्य और समस्त भूतों में ओतप्रोत हैं अनन्या चित्त पुरुष उस परमात्मा को ही आत्म स्वरूप से प्राप्त कर उसी में लीन हो जाता है वही समाधि कहलाती है इंद्रियों को अपने वश में कर यमाधि गुणों से संपन्न हो मन को आत्मा में लगावे और आत्मा को परमात्मा में फिर स्वयं परमात्म भाव से स्थित हो कुछ भी चिंतन न करे तब यह चित्त अखंड प्रत्यगात्मा में लीन हो जाता है वही प्रत्यगात्मा है ऐसा ब्रह्मवादियों ने कहा है